विनय पत्रिका विनियावली तुम जन मन में करो लोचन जन फेरो सुनहु राम बिनु रावरे लो कहु परु लो कहु कौन कहू मित तुमेरो अगुन अलायक आलत जान अ धम अनो स्वार्थ के तिजरा सुटो देव को सुटोटक केिजरा चट उल भगत हीन बेद लखी कलिमलो देवन देव परि हर अन्या वन तिन को हो अपराधी सब केरो नाम की ओट पेट भरत हो पै कहावत चेरो जगत बेदित बात है परी तो मुझिए धो अपने लोक की बेद बड़े रो है जब तब तुम ते तुलसी को भले दिन देव बल अपनाई राम जी, आप मुझ पर मन कीजिए मेरी ओर से अपनी कृपा की नजर न फिराइए मुझको दोषी समझकर कर न तो क्रोध कीजिए और न अपनी कृपा दृष्टि ही हटाइए हे नाथ सुनिए इस लोक और परलोक में आपको छोड़कर मेरा कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है मुझे गुणहीन नालायक आलसी नीच अथवा दरिद्र और निकम्मा समझकर जगत के स्वार्थ के संगियों ने तिजारी के, टोटर के टोटके की तरह छोड़ दिया और फिर भूलकर भी पलट मुझे नहीं देखा स्वार्थ छूटते ही ऐसा छोड़ दिया कि फिर कभी याद तक नहीं किया मुझे भक्तहीन वेदोक्त मार्ग से बाहर एवं कलयुग के पापों से घिरा हुआ देखकर थेनाथ देवताओं ने भी छोड़ दिया इसमें उनका कोई अन्याय भी नहीं है क्योंकि मैं सभी का अपराधी हूँ मैं तो बस आपके नाम की ओट लेकर पेट भर रहा हूँ इतने पर भी आपका दास कहलाता हूँ और यह बार सारा संसार जान गया है अब आप ही विचार कीजिए कि संसार बड़ा है या वेदों की विधि को देखते तो मैं आपका दास नहीं हूँ परंतु जब संसार मुझको आपका दास मानता और कहता है तब आपको भी यही स्वीकार कर लेना चाहिए तुलसी का भरा तो जब कभी होगा तब आपके ही द्वारा होगा आखिर जब आपको मेरा कल्याण करना ही पड़ेगा तो शीघ्र ही कर देना उत्तम है मैं आपकी भलेया लेता हूँ यदि आप देर करेंगे तो यह गरीब दिन पर दिन बिगड़ता ही जाएगा तब सुधारने में भी अधिक कष्ट होगा इसलिए मुझे शीघ्र ही अपना लीजिये तुम तजि का सो कहो और कोहि तुमेरे दीन बंधु सेवक सखा आरत अनाथ पर सहज छोह कह के रे बहुत पतित भव निधि तरबिनु तर बिन बेरे कृपा को पतिभा अपना जय ठील अब जीवन अवधिय तिने रे हे नाथ आपको छोड़कर मैं और किससे कहू मेरा हेतु और कौन है हे दीन बंधो आपके सिवा सेवक पर मित्र पर दुखिया पर और अनाथ पर स्वभाव से ही और किसकी कृपा है आपकी नज़र से ही बहुत से पापी इस संसार सागर से बिना ही नाव और बेड़े के तर गए हे राम जी आपने कृपा से या क्रोध से सच्चे भाव से या धोखे से अथवा तिरछी दृष्टि से ही एक बार उनकी ओर देख भर लिया था इन दृष्टियों में जो आपको अच्छी लगे उसी दृष्टि से जल्दी मेरी ओर देख लीजिए बस मेरा काम तो आपके देखते ही बन जाएगा बात यह है कि तुलसीदास को अब अपना लीजिए इसमें देर ना कीजिए क्योंकि अब जीवन का अंत बहुत ही समीप आ गया है जाऊँ कहाँ ठोर है कहाँ देव दुखित दीन को कोपगृपाल स्वामी सारिखो राखे शरणागत सब अंग को विहीन को साहिब गुनहिबलह सेवा समीचीन को अधम अगुन आल सिन को पालिबो तभी आयो रघु नायक नवीन को मुख कहे कहाँ कहो विदित है जी की प्रभु प्रवीण को तिहु काल तिहु लोक में एक टेक रावरी तुलसी से मन मलि को हे देव कहाँ जाऊँ मुझे दुखी दीन को कहाँ ठो ठिकाना है आपके समान कृपालु स्वामी और कौन है जो सब प्रकार के साधनों में बल से विहीन शरणागत को आश्रय दे आपको छोड़कर संसार में जो दूसरे मालिक हैं वे तो धनी गुणवान यानी सद्गुण संपन्न और भली भाती सेवा करने वाले सेवकों को ही अपनाते हैं मैं न तो धनवान हूँ न मुझमें कोई सदगुण है और न मैं भली भांति सेवा करने वाला हूँ मुझ सरीखे नीच अथवा निर्धन साधन ही सद्गुणों से हीन आलसियों का पालन पोषण करना तो नित्य उत्साही श्री रघुनाथ जी को ही शोभा देता है मुझसे क्या कहूँ प्रभु आप तो स्वयं चतुर हैं मेरे जी की आप सब जानते हैं तुलसी शरीखे मलिन मनवाले के लिए तीनों लोकों स्वर्ग पृथ्वी और पाताल और तीनों कालों में एक आपका ही सहारा है द्वार द्वारा है दयालु दुनी दस दिशा दुख दोष दलन छमकियो न संभाषण काहू धन जनजो कुटल कीजो मात पिताहू काहे को रोस दोष काहे धो मेरे ही भाग मोह सक छु सब छाहू दुखितय के संतन कहो सो चय जन मन माहू तोसे बस पावर पात की परिहरे न सरन गये रघुबर ओर निबाहू तुलसी तिहारो भये भयो सुखी प्रीत प्रतीत बिनाहु नाम की महिमा शील नाथ को मेरो भलो बिलो की अब तेहा हे नाथ मैं द्वार द्वार पर दाँत निकालकर और पैरों पड़ पढ़ कर अपनी दीनता सुनाता फिरा दुनिया में ऐसे ऐसे दयालु हैं जो दसों दिशाओं के दुखों और दोषों के दमन करने में समर्थ हैं किंतु मुझसे तो किसी ने बात भी नहीं की माता पिता ने मुझे ऐसा त्याग दिया जैसे कुटिल कीड़ा अर्थात सर्पणी अपने ही शरीर से जने हुए बच्चे को त्याग देती है मैं किस लिए क्रोध करूं और किसको दोष दूं यह सब मेरे ही दुर्भाग्य से हुआ मैं ऐसा नीच हूँ कि मेरी छाया तक छूने में भी लोग संकोच करते हैं मुझे दुखी देखकर संतों ने कहा कि तू मन में चिंता न कर तो शरीखे पामर और पापी पशु पक्षियों तक को शरण में जाने पर श्री रघुनाथ जी ने नहीं त्यागा और अपनी शरण में रखकर उनका अंत तक निर्वाह किया तो भी उन्हीं की शरण में जा यह तुलसी तभी से आपका हो गया और आप पर इसकी प्रीति प्रतीत न होने पर भी तभी से यह बड़े सुख में भी है प्रीति प्रतीत होती तो आनंद की कोई सीमा ही न रहती हे नाथ आपके नाम की महिमा तथा शील ने मेरी नालायकी होने पर भी मेरा कल्याण किया यह देखकर अब मैं मन ही मन सुख चाहता हूँ इसलिए कि मैंने कृपा पात्र होने योग्य तो एक भी कार्य नहीं किया फिर भी मुझ कृतज्ञ पर प्रभु की ऐसी कृपा है और आपकी शरणागत वसलता की प्रशंसा करता हूँ कहानियो कहा न गयो शीष का ही न नायो राम राव बिन भय जन जनम जनम जन जन जग दुग्ध दुग सख सिो दास विवस खास दास भय निज प्रभु निजानियो हा हा कर दीन ता कही द्वार द्वार बार बार पर परी मुहबा असन बसन भेन भावरो तह उठायो महिमा मान प्रिय प्राण ते ति खो लिखल आगे खिन खिन पेट खल नाथ हाथ कच नाला गाल ना चिल चा साच कहो नाच कौन सो जो मोहिभ लघु मग मन लगे सब थल मारि हारी कहित हेरि हरि अब चरण सरन आयो। के आयो दशरथ के समरथ तुहे त्रिभुवन जसुगा तुलसी नमते अवलोकिय बाह बोल बलिद्रदावली बुलायो मैंने क्या नहीं किया मैं कहा नहीं गया कौन सी जगह जाने को बची और किसे आगे सिर नहीं झुकाया, श्री राम जी जब तक आपका दास नहीं हुआ तब तक जगत में बार बार जन्म ले लेकर मैंने दसों दिशाओं में केवल दुख ही पाया कहीं स्वप्न में भी सुख नहीं मिला आपका खास दास होने पर भी मैं भ्रमवश विषयों से सुख मिलने की आशा के वश में हो अशुद्ध हृदय के मालिकों के सामने अपने को जताता समर्पण करता फिरा और बार बार द्वार द्वार पर अपनी गरीबी सुनाकर मुख बाया पर उसमें खाक भी न पड़ी सुख शांति का कहीं आभास भी नहीं मिला भोजन और वस्त्र के बिना पागल की तरह जहां तहां दौड़ता फिरा प्राणों से प्यारी मान प्रतिष्ठा को त्याग कर दुष्टों के सामने क्षण क्षण में अपना यह खाली पेट खोल दिखाया नाथ विषयों के लोभ के मारे बहुत ही लालच किया पर कहीं कुछ भी हाथ नहीं लगा मैं सच कहता हूं ऐसा कौन सा नाच है जो नीच लोभ ने मुझ निर्लज को न कान आंखें और मन को भी अपने अपने मार्ग में लगाया परंतु सभी जगह उल्टा पतित ही होता गया सब राजे राजे भी जांच लिए कहीं किसी विषय में किसी के द्वारा भी सुख शांति नहीं मिली तब सिर पीट हृदय में हार मान गया निराश हो गया इसी से अब घबराकर आपके चरणों की शरण तक पर आया हूँ क्योंकि इसी में मुझे अपना हित दिखाई देता है हे दशरथ कुमार आप ही समर्थ हैं तीनों लोक में आपका ही यश गाया जाता है तुलसी आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है इसकी ओर देखिए मैं आपकी बलिया लेता हूँ आपकी वृद्धावली ने ही मुझे बाह और वचन देकर बुलाया है आपके पतित पावन और शरणागत वत्सल विरथ की देख रेख में मेरा कल्याण क्यों न होगा